संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व दसवें दिन के युद्ध का प्रारंभ धित्राष्ट्र ने पूछा संजय शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया संजय ने कहा जब सूर्योदय हुआ ढेरे मृदंग और नगारे बजने लगे चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले सेना का व्यूह निर्माण करके संखंड सबके आगे स्थिर हुआ भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभमन्यु खड़े हुए इनके पीछे सातकी और चेकितान थे इन दोनों के पीछे पांचाल देशी योद्धाओं के साथ धृष्ट दुम्न था उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युध खड़े हुए इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे इनके बाद ध्रुपद कह राजकुमार और धृष्ट केतु थे ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा कर करते थे इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे इनके पीछे द्रोण और अस्वस्थामा थे इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था दृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे इनके अनंतर कंबोजराज, सुदक्षन, मगधराज जयसेन बृहदबल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीति से व्यूह का निर्माण करते थे राजन तदनंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे महाराज उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे नकुल सहदेव और महारथी सातिकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुँचाने लगे आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की, की विशाल सेना को रोक न सके इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संघार विष्णु जी ने नहीं सहा गया ये प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव पांचाल और शिंजयों पर बाण वर्षा करने लगे उन्होंने पांडवों के पांच प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला युद्ध का दसवा दिन चल रहा था जैसे धावानल संपूर्ण वन को जला डलता है उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मतात करने लगे तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में तीन बाण मारे भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण ने उससे हंसते हुए बोले तेरी जैसी इच्छा हो मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है आज भी वही तेरा शरीर है इसलिए मैं तुझे शिखंडनी ही मानता हूँ उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्चित होकर बोला महाबाहो मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ निश्चय ही तुम्हारा वध करूँगा मेरी यह बात सुनकर तुम तो जो उचित समझो करो तुम्हारी जैसी इच्छा हो बाणों का प्रहार करो या न करो पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो ऐसा कहकर शिखंडी ने विष्णु जी को पांच बाणों से बिंद डाला अर्जुन ने भी श्रिकंडी की बातें सुनी और यही अवसर है ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया वे बोले वीरवर तुम विष्ण जी के साथ युद्ध करो मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रह लड़ूंगा यदि विष्ण का वध किए बिना ही लौटेंगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हँसी करेंगे तथा पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे धित्राष्ट्र ने पूछा शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया पांडव सेना के कौन कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे तथा दसवें दिन के युद्ध में भिष्म जी के पांडवों और संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था संजय ने कहा राजन भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संहार कर रहे थे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे अर्जुन जोर जोर से धनुष टंकारते हुए बारम्बार सिंहनाथ करने करते रहे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूम में काल के समान बिचरते थे जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरण भागते हैं उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जन से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले जद एक दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भी जी से कहा दादाजी यह पांडुनंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है देखिए ना, सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं धीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है सातकी चेकितान नकुल सहदेव अभिमन्यु और घटोत्क ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है उसे आश्वासन देते हुए कहा दुर्योधन मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी कि दस हजार महाबली क्षत्रियों का संघार करके ही रण से लौटूंगा जब मेरा प्रतिदिन का काम होगा इसको अब तक निभाता आया हूं और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में सहन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा यह कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से छत्रियों को गिराने लगे उस तो दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए परंतु भीष्म जी ने अपने अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओं का संहार कर डाला पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सबका तेज हर लिया कुल दस हाथी और सवारों से दस घोड़ों तथा पूरे दो लाख पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूमरहित धूम अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके तदनंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा अब तुम भीष्म जी का सामना करो उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है मैं साथ हूँ बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्मी पर धावा किया साथ ही धृष्ट दुम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की फिर विराट द्रुपद कुंतीभोज नकुल सहदेव युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्मी पर आक्रमण किया तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था उनके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंद्वी चुन लिया चित्त चेकितान से जा भिड़ा धृष्टुम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया धीम को इनको भूरी ने अटकाया निकल ने नकुल का मुकाबला किया सहदेव को कृपाचार्य ने रोका इसी प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने सात्विक को दुर्योधन ने अभिमन्यु को सुदक्षिण ने द्रुपद को अश्वस्थामा ने युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा श्रीखंडीय और अर्जुन को दुस्शासन ने रोक दिया इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका इन में से केवल महारथी धृष्ट धूम नहीं अपने विपक्षी को दबा कर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा वीरों क्या देखते हो ये नंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो डरो मत भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते फिर भीष्म की तो बात ही क्या है सेनापति की ये वचन सुनकर पांडुओं के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े जद एक पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें तीन बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर बीस बाणों का प्रहार किया तब अर्जुन ने दुस्शासन पर सौ बाण छोड़े वे उसका कवच भेद शरीर का, का रक्त पीने लगे इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के लाट में तीन बाढ़ मारे अर्जुन ने उसका धनुष काट कर तीन बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बीन डाला दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया अर्जुन के बाण उनके पास पहुँचने ही पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटकर गिरा देता था इतना ही नहीं उसने तीक्षण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया तब अर्जुन ने शान पर रगड़ कर तीखे किए हुए अनेकों बाण चलाए वे दुस्शासन के शरीर में धंस गए इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया दुस्शासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था भीष्मजी उसके लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हुए